श्याम ते श्याम ते श्या त्वितीय मंत्र एक से एक वर्ष ब्रह्मचर्य प्रवास के पश्चात तस्में होवाच इंद्र को प्रजापति ने उपदेश किया पूर्ववत ब्रह्मचर्यादिशा भाव हेतु माह पहले जैसे बत्तीस बत्तीस वर्ष करके इन्ना कितने बतीस तीन बार कहा इसी प्रकार यहाँ नहीं कहा क्या कारण है भाष्य में पूर्ववद एवं एवम एवघवन उवाच यो मयुक्त त्रिभी पर्यायी तमेव एतम तीन पर्याय में जिसका उपदेश मैंने कहा किया था उसका ही उपदेश करूँगा एतम नो एवं अन्यत्र तस्मात इससे अन्य कोई आगे कहूँगा ये बात नहीं वही कहूँगा यस्माद आत्मनो आन्या, अंचन न कितरी एक तमेव्या इसकी ही व्याख्या करूंगा तो फिर बत्तीस वर्ष क्यों उपदेश नहीं करते ब्रह्मचर्य के लिए स्वर्पस्तु दोषस्तवावशिष्ट तत्पणा वसापरा अन्यानी पंचवर्षाण सतता चकार और स्वर्पदोष हे बाकी हे उसके क्षपण करने के लिए और वर्ष निवास करो ब्रह्मचर्य अपराणे अन्यानी पंचवर्षा और पाँचवर्ष इत तथा जकार कारण जैसे कहा गया ऐसे किया जैसे आचार्य उपदेश उसे में वही तो, वही करना है बत्तीस वर्ष कहते तो बत्तीस वर्ष रहना है पाँच वर्ष कहते पाँच वर्ष तस्में मृदित कषायादिदोषा स्थान दोष संबंधरहित आत्मन स्वरूप अपहत पापंत्वादि लक्षण अघवतः तस्में होवाच तस्में होवाच मंत्र रहे तस्मी, तस्मी, तस्मी, तस्मी काथ उसमें मृदित कषायादिदोषा कषाय राग दोषादिदोष रहित होने पर ही उपदेश सार्थक होता है दोष नष्ट होने पर जब दीर्घ काल ब्रह्मचर्य नियम के साथ सेवा सेवापूर्वक रहे दोष नष्ट होता है तब ज्ञान होता है स्थान त्रय दोष स्था संबंध रहितम स्थान जागर सपन सुध तीन अवस्था में जो दोष है ये दोष का संबंध आत्मा में है ही नहीं आत्मा असंग है शुद्ध है अज्ञान के कारण अवस्थात्रय के दोष आरोप करता है आत्मा में जागृत अवस्था के दोष से शरीर के दोष से मैं दुखी हूँ स्वप्न अवस्था में देखता है दुख सुख देखता है चुत पिपा साधी सुरश्रुति अवस्था में अज्ञान है, है ना हम ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है अज्ञान दोष ये संबंध आत्मा में ही नहीं स्थान ते दोषा ते ही संबंध रहित आत्मा तम आत्मा न आत्मा तम आत् स्वरूपम इस आत्मा का स्वरूप को का उपदेश किया और क्या स्वरूप है अपहत पापम तो आदि लक्षण पहले जो कहा गया था जिसको सुनकर के इंद्र विरोचना दोनों ने प्रजापति के पास आकर के ब्रह्मचर्य निवास किया अपहत पाप पाप पुण्य रहित शुद्ध है विजरो विमृत्यु जरा मृत्यु शोकादि आदि रहित शुद्ध स्वरूप हे मघवते मघवत् सद प्रथम भगवान बनता है चतुर्थी मघवते तस्में होबा चाहिए इंद्र को उपदेश किया ता एक शतम वर्षाणी संपेदु संपनानि बबू एक सौ एक वर्ष होगे पूरा पुरा लोके शिष्टा लोक में शिष्टों का प्रवाद कहते हैं एक शतम ह वही वर्षा भगवान प्रजापत ब्रह्मचर्य वासी एक शतम का तो एकधिक शतम एक सौ एक वर्ष इंद्र प्रजापति की वास ब्रह्मचर्य निवास किया तदेत द्वाशत्या दर्शित इत्याख्याय तो अपस्रुतश्रुत्यावाच द्वाशतर्षाण बतीसवर्षा फिर बतीसवर्षा याख्यायि काश्रृत्याुत्याच्ये तो जो कहा मंत्र में आया श हवे वर्षा मगवान्जापत ब्रह्मचनुवास ये जो कहा गया ये आचार्य का वक्य नहीं इंद्र का वाक्य नहीं है ये श्रुति का वक्य है आख्यायि से हट करके श्रुतिच्य टीका में आख्यायिका तो अपुत आख्यायि से हट करके गुरुशिष्य संवाद नहीं है उसे हट कर के श्रुति कहती किस लिए कहती अस्मभ्यं हमारे लिए क्यों कहती किमर्थम इति उपदश कि उपदशती हमारे लिए श्रुति क्यों उपदेश करती आशंक आहश शंका करके उसका उत्तर देते भगवान भाष्यकार एवं किल एक गुरुतर इंद्रेन महता यत्न में एकोत्तर वर्ष तत्त आयासेन प्राप्त आत्मज्ञान अतः ना परषास्ती आत्मज्ञानम स्तौतिल ये जो आत्मज्ञान आत्मज्ञानह इंद्रवादी गुरुतरम इंद्र के पिछे गुरुतर हे उत्कृष्ट इंद्रवर्ण कभी सरल नहीं है देवत्व प्राप्त करना सत्वसात्विक कर्म उपासना करने पर केवल कर्म करने वाले तो पितृ लोग जाते हैं विद्या देवल को उपासना से देवलोको और देवता फिर राजा इंद्र बनने के लिए विशेष पुण्य विशेष उपासना करने पर होता है तो इंद्रत्व बनने पर स्वर्ग के राजा बड़े सुखी है तो भी वो नित्यपद नहीं है क्षीण्य पुण्यमर्त्यलोकम भी सन्दी इंद्रत्व के अभेशा और गुरुतर है आत्मज्ञान आत्मज्ञान होने पर नित्य परमानंद को प्राप्त करता है जो इंद्र को भी दुर्लभ है यह आत्मज्ञान इंद्रत्व से भी गुरुतरम अधिक अवजन इंद्रपद और आत्मज्ञान दोनों में देखेंगे तो आत्मज्ञान बहुत अधिक है इंद्रण भी महता यत्रोत्तर वर्षक शतकृत आयास न प्राप्त इंद्र ने भी प्राप्त किया सामान्य रूप से नहीं महता यत्न न में रह करके इसे प्राप्त कर लिया ऐसा नहीं इंद्रपद को छोड़ करके जाकर गुरुकुल वास करके सेवा पूर्वक महता ना बड़े यत्नपूर्वक पूर्वक बत्तीस वर्ष रहा फिर वापस गया फिर बत्तीस वर्ष फिर बत्तीस वर्ष फिर पाँच वर्ष लगातार ब्रह्मचर्य रह करके अत्यंत प्रयत्न से एकोत्तर वर्ष शतकता आया न एक स एक वर्ष कृत आया से प्रयत्न करके प्राप्त के आत्मज्ञान अतो नात पर इसलिए ये सिद्ध हुआ इस आत्मज्ञान से प दूसरे कोई पुरुषार्थ अधिक है नहीं है ये तो आत्मज्ञान की स्तुति करती श्रुति आगे मंत्र है मघवन मृत्यम वायुदम शरीर आत्मृत्यूना तदसमृत शरीरस्यात्मनधिष्ठान आत् वैसा प्रिया प्रियाभ्याशर सेत प्रिया प्रियुरपतिरस्तशरी वा वस न प्रिया प्रियस्वी शघवन हे मघवन मर्तम वे इद शरीर आत्तमृत्युनादर मर्म मरण हे शरीर नष्ट होने वाला है सबका किसी का भी हो सम्राट हो कोई भी हो ईदम शरीर मृत्यु मरणं धर्म वाला समाप्त तो हो जाता है मिट्टी से पृथ्वी से बनता है मरने के बाद इसी मिट्टी से मिल जाता है थोड़े देर होने पर सड़ जाता है दुर्गंध होता है इदम शरीरम मृत्यम मृत्यु न मृत्यु के द्वारा ग्रस्त है मृत्यु यमराज साथ ही है मृत्युदेहवता वीर जन्मवता वीर नहीं मृत्युदेहवता वीर जन्म न सहज आयत अदेवाद शतांतवा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुव जन्म होता है तो उसके साथ साथ मृत्यु है देह न सहज आयत देह के साथ ही जन्म होते मृत्यु साथ में रहते किसी समय गला पकड़ लिया समाप्त अदय वादताम देवा आज हो सौ साल के बाद हो मृत्युर्भि प्राणिनाम ध्रुव अवश्य महावीर मृत्यु है पकड़ रखा है आत्म गृहत अमृत्युना ग्रस्त है ग्रास किया जैसे मकर किसको अच्छा पकड़ रखा है इसी प्रकार तद से अमृत आत्मन अधिचान जो आत्मा है अमृत है मरण धर्म रहित है अशरीर रहे आत्मा का शरीर नहीं है शरीर के साथ साथ संबंधी भी नहीं है आप शरीर नहीं है ये शरीर के साथ आपका संबंध है ही नहीं वास्तव संबंध है ही नहीं झूठा आरोप करके मेरा शरीर अथवा मैं मनुष्य हूँ शरीर में बुद्धि अहमबुद्धि बुद्धि भी, भी भ्रांति है मेरा मेरा आत्मा के साथ उसका संबंध ही नहीं तो मेरा कैसे होगा जिसके साथ आपका संबंध नहीं वो क्या कैसे होगा करोड़ों रुपया किसके पास है कोई भीखम का कहता है मेरा मेरा कैसे तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं मेरा कैसे होगा इसी प्रकार शरीर के साथ यदि आत्मा का संबंध नहीं तो शरीर मेरा अपना कैसे होगा आत्मा तो असर ही रहे अविद्यमान शरीरम यश शरीर रहित है आत्मा नित्य है अमृत है मरण धर्म रहता असर रहे इसका अधिष्ठान है शरीर इसमें भोग करता है अधिष्ठान है इसमें इसकी अभिव्यक्ति होती है ये शरीर नहीं जैसे गृह कोई घर को समझे मैं मकान हूँ कितने मूर्खता है बड़े मकान कहता है ये मकान मैं हूँ मैं नहीं मेरा करता है वो भी देह संबंध को लेकर के आत्मा के साथ शरीर का संबंध नहीं है आत् वही सशरीर मृत्यु न प्रिया प्रियाभ्याम सशरीर शरीर विशिष्ट जब अभिमान करके ससर्य होता है प्रिया प्रियाभ्याम आत्मग्रस्त है प्रिया प्रिय से प्रिय और अप्रिय से जब देह में अभिमान है तो सुख दुख अवश्य होंगे प्रिया प्रियाभ्याम आत्मगृहत न वे सशरीर से सत प्रिय प्रिय और अपहतिरस्ती जब तक देह में अभिमान है मेरा शरीर देहाभिमानी है सशरीर शरीर न सहित सशरीर यद्य पे आत्मा रहे अज्ञानी के कारण देह के साथ संबंध आरोप करता है तो ससर मानता है जब तक ससर्य है तब तक प्रिय अपे और अपहति नाश्ति शरीर में अभिमान हो सुख दुख नहीं हो कभी नहीं हो सकता है सुख दुख का नाश नहीं होता है सुख दुख निवृत्ति के लिए देह में अभिमान त्याग करना पड़ेगा देह में अभिमान मिथ्या अभिमान भ्रांति है ये भ्रांति निवृत्ति के बिना सुख दुख का नाश नहीं होता है यदि देह में अभिमान छोड़ दिया आत्मा असरी रहे अशरी रम संतम न प्रिया प्रिय स्पृशत आत्मा असरी रहे अश्र्य जब हो जाता है जब देह में अभिमान छूट जाता है आप अश् आप अपने को मानते हो तो प्रिया प्रिय न स्पृशत सुख दुख आपके साथ संबद्ध नहीं होते स्पर्श नहीं करते हैं सुख दुख उसके कारण धर्म आधर्म कुछ सुख दुख का निमित्त तो किसी का स्पर्श नहीं होता आत्मा के साथ अशरीर होने पर ही सुख दुख की निवृत्ति होती है सशरीर हो तो सुख दुख की निवृत्ति नहीं होती है टीका में कार्यकारण परिवेष्टौ तो विश्वतेजसा मुक्त तो। कारणमात्रब प्राग व्याख्यात संप्रति अशर तूर्य उपदेषु सशरीरता निंदती कार्य कारण परिवेष्टित विश्व तेजसो तो कार्य से परिवेष्टित स्थूल शरीर से उसके कारण संस्कार रहता है स्थूल शरीर में इंद्रिय के द्वारा विषय अनुभव होता है उसका संस्कार रहता है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म है कारण स्थूल है कार्य उसे परिवेष्टित विश्व और तेजस स्थूल शर अभिमान विश्व है स्वप्न अवस्था और सूक्ष्म स्वराभिमान तेजस है ये कहेगी कारण मात्र बद्धस्य प्राज्ञ प्राज होता है कारणमात्रे न बद्ध कारण कारणशरीर अज्ञान अविद्या तयुक्त प्राज ओ व्याख्यान की आज्ञा तृतीय पर्या में अभी व्याख्यान कर तूर्य संप्रति अशरीर तुर्यपूर्य चतुर्थ विश्वतेजसाज तीन से चतुर्थ तीनोवस्थ विलक्षण तीनोवस्थागत शुद्ध चिद्रूप वो अशर है जागृतावस्था में स्थूल असर सपना सपनावस्था में सूक्ष्म शरीर सुसुक्ति अवस्था में कारण शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से विलक्षण है अशर है अशरम तूर्य उपदेश तूर्य चतुर्थ चतुरक्षयताक्षरलोपस्तुशब्द से तूर्य बनता है छ का लोप हो जाता है छ प्रतिहन प्रतुर छ का हो जाएगा छे पड़ ग तुरीय बनता है चतुर्थ चतुर्थ का उपदेश करने के लिए सशरता निंदा थी तीनों अवस्था में जागर स्वप्न सुश्रुति में सशरीरता है शरीर विशिष्ट यद्यपि शरीर के साथ संबंध नहीं भ्रांति से आरप करता है। उसकी निंदा करते मगवन मर्त्यम वे मरण धर्मीदम शरीर मर्त्यम क्या था मरण धर्मी मरण रूप धर्म जिसमें रहेगा मरण धर्मी मरण रूप धर्म ये शरीर मरणधर्मी मरण के धर्मी है अवश्य जैसे वाला है पृथ्वी गंधवती इसी प्रकार मरणर्म वाला शरीरम ये शरीर नष्ट होने वाला है लक्षण संप्रसाद लक्षण आत्मा मैं उक्त विनाश में तो बोलती शुणु तर मानते अक्षारादीक्षण चक्षु आधार सर शरीर संप्रसादल सुश्रुतिवस्था में आत्मे कह विनाशमे वापित तो होती नष्ट जाता है विनाश प्राप्त करता है तरण शुण कारण क्यों नष्ट होता है टीकामें शरीरवदनों विनाशीं अवस्थाशेष दर्शित श्या शरीर जैसे विनाशी है आत्मा भी विनाशी होगा अवस्था विशेषम दर्शन अवस्था विशेष आत्मा के दा दिखा गया वो भी विनाशी हो जाएगा यदि शंका होने से कहते य मन से अक्षाधारादि लक्षण सम्प्रसादलक्षण ये जागृत स्वप्न सुश्रुति अवस्था में शरीर है वो विनाशी है ठीक सशर विशेष विज्ञानवान बवती असरशत्व विशेष विज्ञान विशेष विज्ञानवान होती स शरीर शरीर विशिष्ट होता है अशरीर से तो विशेष विज्ञान अभाव विज्ञान ही विनाशभ्रम नीनाशभ्रम विनाश भ्रम अशर में विनाश नहीं होता है विनाश का भ्रम होता है आत्मा में न पुनर्स वस्तुत विनश्यति अशरीर आत्मा में विनाश नहीं विनाश भ्रम न पुनर्स वस्तुत विनश्यति वस्तुत्विनाशक तो प्राप्त नहीं करता आत्मा स्वयन रूपन अभिनपेती सं, संप्रसाद से अविनाशित तो वचना अपने स्वरूप से अभिनष्पन्न हो जाता है स्वरूप में स्थित तो रहता है संप्रसाद से अवस्था में स्थित आत्मा अविनाशित तो कथन किया गया अभिप्रीत्य कारणमे स्पष्टन अक्षरा व्याचि कारण किया स्पष्टीकरण करते हुए व्याख्यान करते यदिदम शरीरम वे तत् पश्यसी तद मत्यम विनाशी इदम इधम तो नहीं दिखाते जो शरीर को देखते हो जानते हो ये मृत्य विनाशी है तत् आत्तम मृत्यु न सततमेव आत्म एव आत्तम मृत्युना गृहतम मृत्यु है मृत्यु उसके ग्रहण कर पकड़ कर रखा है ग्रस्तम ग्रास किया जैसे आधा ग्रास कर दिया है आधा से अधिक कर लिया मुख बंद किया तो समाप्त अंदर चला गया इसी प्रकार ही मृत्यु उसके अधिन है पकड़ रखा है जैसे गला के दोनों तरफ फांस रखा हुआ बस लगाया तो बंद ग्रस्त ग्रस्त कभी कभी नहीं सततम एवं निरंतरम ठीक में ननु मतम इवत एवं मृत्यु व्याप्तते सर सज सिद्धि किमित आत्मृत्युना पुनरुच्यते जब स्पष्ट कह दिया मर्त्यम भगवान मर्त्यम आयुदम शरीरम मर्त्य कह दिया मर्त्य सदस्य से धर्म वाला सिद्ध हो गया मरेगा तो मर्त्य कह देने से ही मृत्यु वाला जब सिद्ध हो गया फिर आत्म कहते आत्मृत्युना दोबारा क्यों कहते मृत्यु से ग्रस्त है जब मर्त्य कह दिया टीका मैं नर्त्यम इत इतने कहने से ही मृत्यु व्याप्त शरीर से सिद्धे स शरीर शरीर से सिद्धे शरीर मृत्यु से व्याप्त है मृत्यु कह दिया मृत्यु मरणधर्म मृत्युधर्म वाला मरण धर्म वाला है तो मरण धर्म हमेशा रहता है शरीर में सिद्ध हो गया फिर किमित आत्मृत्युना पुनरुच्चित फिर मृत्यु के द्वारा ग्रस्त ये क्यों कहते हैं ऐसे शंका तत्र कह जाए कदाचित मियते मृत्यमित उत न तथा सन्त्रसती यथा ग्रस्तमें सदा व्याप्तमें मृत्यु नियतुक्त वैराग्यार्थम विशेष इतुच्य आत्तमृत्यु तो नहीं थे कभी मरता है कहने पर कदाचित मृियते मृत्यमितुक्त कभी मरता है चलो कभी ना कभी कहते मरेंगे तो कोई बात नहीं अभी वो तो कर लो ऐसा कहते कभी तो मरना है कभी मरना है कभी सोचते बहुत दिन बाकी और कभी मरेगा कभी नहीं मृत्यु ग्रास करके पकड़ा है एक क्षण में क्या होता है निश्चय नहीं है कभी मरता है कहेंगे पुतो ये न तथा संतरा सो तो भय नहीं होता है सत्य चलो कुछ दिन के बाद मन न आए तो अभी कुछ कर लो कुकर्म करने वाला चोरी करने वाला सोता है चलो मन न तो कोई बात नहीं क्यों उसमें निश्चय है कि कुछ साल बाकी है बहुत दिन बाकी है ये यदि निश्चय हो जाए तो इसी क्षण होने वाला है तो कुकर कोई नहीं करेगा कहते हुए भी निश्चय नहीं होता कि एक क्षण में क्या होगा कभी मरता है कहेंगे तो इतने भय नहीं हो भय नहीं संतरास नहीं होता है यथा ग्रस्तमय सदा निरंतर ग्रास करके रखा है मृत्यु ना कहेंगे तो थोड़ा भय होता है विचार करने पर होता है मृत्यु ग्रास करके मृत्यु देह बताम भी देह न सह आए थे देह जब आया जन्म न सह जन्म के साथ ही जन्म बताम देह न सहज आए जन्म वाले के ते तो मृत्यु देह के साथ साथ भय और ग्रास करके रखा है सदा व्याप्तम तो है वो मृत्यु निरंतर मृत्यु उसको पकड़ रखा है ऐसा कहने पर भय होगा संतरास आगे मरने के बाद कहाँ गति किसी को निश्चय नहीं है अनादिकाल से कर्म संचय संचित कर्म बहुत है केवल इसी जन्म के कर्म से आगे जन्म होगा ये भी नहीं है इसी जन्म अच्छा कर्म करने पर आगे अच्छा जन्म हो जाएगा ये भी नहीं कह सकते हैं पूर्वजन अनाधिकार से संचित कर्म बहुत ही कोई कर्म प्रबल होकर के फल देगा जहाँ ढकेल लेगा वहाँ जाना पड़ेगा वहाँ फिर हाँ नहीं बाद में जाऊँगा थोड़ी देर बाद में दरवाजा बंद कर सो जाएंगे ये नहीं चलेगा समय आए तो जान जा, चलो और अपना कुछ कहने का नहीं लोहो पास है न काले न स्नेह पा से न बंधु लोग तो स्नेह पा खींचेंगे और के पास जंजीर लाकर के काल यमराज के दूतों खिंचेंगे दोनों तरफ खींचा जाता है मृत्यु का समय क्या परमात्मा चिंतन करेगा अमरते समय वैराग्यार्थम ये विचार करके वैराग्य प्राको प्राप्त करें वैराग्य है बड़ी संपत्ति धन संपत्ति संपत्ति नहीं है वो काम नहीं करता है मरते समय करोड़ों करोड़ों रुपया हो तो क्या करेंगे मरते समय कितने लेकर जाता है कोई जो अपने समय पर सहायक नहीं होता है साथ ही में नहीं जाता जाता है उसको मेरा मेरा करके बैठे ये मेरी संपत्ति, व्यर्थ ही अपना स्वरूप जो अपने साथ है जो कुछ पुण्य कर्म किया वैराग्य अत्यंत है वही बड़ी संपत्ति है दैवी संपत्ति है ये वैराग्यार्थम वैराग्य के लिए साधक के लिए बड़ी संप बड़ी वैराग्य अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाधि ज्ञान की प्राप्ति वैराग्य होने पर ही होती है वैराग्य के लिए कहते हैं इसलिए इसके बार बार इसे विचार करके वैराग्य होना चाहिए ये विचार नहीं करके ऊपर उड़ते हैं तो बहिर्मुखता होती है एक क्षण में क्या होगा आगे क्या होगा मरने के बाद कहाँ जाना है मृत्यु निश्चित तो है आगे क्या होगा ये विचार करें तो वैराग्यात्थम विशेष श्रुति के द्वारा भी इसीलिए कहते हैं मृत्यम आइद शरीरम करके आत्म मृत्युना आत्मृत्यु मृत्युना कहते हैं विशेष कहते हैं इति वैराग्य के लिए कहते हैं टीका न वैराग्या विशेष वचनमुक्त ये तदेव वैराग्य किमर्थम वैराग्य के लिए विशेष वचन का आत्म मृत्युना कहा गया इसे कहा गया तो वैराग्य भी किसके लिए तदेव वैराग्य किमत आशंक मासे में कथम नाम देहाभिमान तो विरत हसन निवृत थे देहाभिमान से वीरत होकर निवृत्त हो यही अभिप्राय है वैराग्य होने पर वैराग्य नहीं तो देह में अहम बुद्धि महमत तो बुद्धि मुर्त्य। उसमें मृत्यु को प्राप्त कर मर जाता है कुछ नहीं कर पाता है देहाभिमान से वीरत ये देह नष्ट होने वाला है अपना नहीं ये इसलिए वीरत्त होकर के निवृत्त हो देह में जो अभिमान राग द्वेष आदि है उसे निवृत्त हो निवर्तने विशेष वचन फलवदीति शेषा निवृत्त होने पर विशेष कथन सफल इसलिए कहते हैं ये मृत्यु से ग्रस्त है मर्त्य कह करके मर मघवन मृत्यवा शरीरम कह करके फिर कहते शरीरम आत्म मृत्यु ना एकदम शरीर मृत्यु न आत्तम विशेष वचन ये सफल होगा तभी वैराग्य हो करके अभिमान छोड़े तदस्य अमृत से शरीर आया मंत्र में तदस्य तदस्य तद, तद में। से तब्दारह तद से त शरीर भाष्य मे शरीर सहेन्द्रियनोच्य तदस अमृत अशर से आत्मनिष्ठान तत् शरीरली कवलशरस्थूल नहीं से लेना है तेना सहेन्द्रियनोच्य इंद्रिया च मन से इंद्रियसी तह इंद्रियमनोरी के साथ कहते शरीर लेने से भी लेना संप्रसादस्य गम्मे इंद्रियन तत्रम से गम्यम से धर्म मरणादिदेहंद्रियमनोधर्म भसेश ये इसका अधिष्ठान शरीर संप्रसाद से सम्प्रसाद अवस्था में स्थित तो। त्रिस्थान तया गम्य मानस्य तीन अवस्था में है करके से जो जाना जाता है तीन त्रिस्थान तया तीन इसका स्थान त्रीन स्थान आनीय से स्व तो। त्रिस्थान जागृत सपन सुश्रुत तीन अवस्था वाला रूप से ज्ञाए मान आत्मा है अमृतस्य वो अमृत है मरण धर्म रहित हे मरणादि दे देहे इंद्रिय मनोधर्म वर्जित से देह इंद्रिय मन धर्म से रहित देहे इंद्रिय मनो का धर्म मरण आदि जन्म मरण आदि उसे रहित है शुद्ध स्वरूप अमृत आत्मा है टीका में मघवन इत्यादि वाक्यम सप्तम्यर्थ मघवन इत्यादि वाक्य सप्तम्यर्थ सप्तमी कहाँ है भाष्य में शरीरम इत्यत्र अत्र मघवन मर्त्यम आदम शरीरम इसी वाक्य में इसी वाक्य में शरीर शब्द से इंद्रिय मन भी ला त्रिस्थान जागृसपन सुुताख्यस्थन संबंधितिस्थान गम्यम से जागृसपन सुश्रुतिनामक स्थान संबंधिता होता है आत्मा अमृत भाष्य में मैया अमृत मरणादेहद्रिय मनोधर्म वर्जित अमृतस अनेशरत्सिद्ध पुनरस वचनम भाई सावे वायपत सवयत्तमूर्तिम माँ भूता आत्मन अमृतस्य अमृत आत्मा अमृत क्या है षडुर्मिवर्जित छे उर्मी होते जैसे हे तो ये छे उर्मी क्या है शरीर में जरा मरण क्षुतपा शोकमोह ये ऊर्मि है छे उर्मी जरा वृद्धावस्था मृत्यु क्षुता पिपा भूप्यास शोकमोह ये क्षे इच्छे उर्मिवर्जित तो होता है अमृता आत्मा ऐसे आत्मा में नहीं है असरत्व स्वाभाविक सवयवादिहित असर कहने के अर्थ सवयश्वादी स्वाभाविक नहीं असरी रहे भाष्य में अमृतस्य अने असरत्व तो सिद्धि पुनः असर इसलिए कहते हैं वायु आदि वायवादिपत सवयत्वमूर्तिम्हूताम वायु आदि का जैसे सवयवत्व है मूर्ति मूर्तिमत्व है ऐसा नहीं होने के लिए असर कहते हैं न अवय है न मूर्ति है आत्मनोभगाधिष्ठान टीका में आत्मनो अधिष्ठान मंत्र में आया भोगती अपेक्षित पूर्ण करता हम अपेक्षित पूर्ण करके भगवान भाष्यकार ने व्याख्या की भोगाधिष्ठान भोगाश्रम शरीर भोगायतन शरीर ठीका भोक्तृभातन शरीरमी विशेषणार्थ्वा तस्य मह भोक्ता है जीव अंतकन भोगायातन भोग का आयतन होता है शरीर आत्मा तो व्यापक ही किंतु भोग है सुख दुख अनेतर साक्षात्कार सुख दुख अभव को भोग कहते हैं सुख दुख भोग अनुभव होता है शरीर में शरीर आवश्येदन जैसे आकाश व्यापक होने पर भी घट के अंतर्गत आकाश को घटा आकाश कहते घटावछन आकाश मठ के अंतर्गत आकाश है मठ आकाश मठावच्छिन्न है इसी प्रकार आत्मा तो व्यापक ही देहावच्छिन्न आत्मा में भोग होता है सुख दुख हो भोग होता है भोक्तृभातन शरीरमीति विशेषणार्थमु विशेषण से अर्थ अधिष्ठान भोगायतन कहा अधिष्ठान का अर्थ भोग अधिष्ठान ये कह करके तस्व अर्थान्तर महा अधिष्ठान का आत्मा को अधिष्ठान का भोग कायतन ये कह करके फिर अधिष्ठान का दूसरा अर्थ करते आत्मनो आत्मनो वा, वा सत इक्षितेजवन्नादिक्रमण उत्पन्नम अधिष्ठान सतरुपेक्षित ईक्षण करता है आत्मा उससे उत्पन्न हुआ इसलिए अधिष्ठान कहा इच्छ तो इच्छन करता है तद्छत तत्ज तद इच्छन करके तेज अपन्न तेज जल पृथ्वी क्रम से उत्पन्न हुआ ये शरीर अधिष्ठान टीका मे अधिष्ठ जनयतु तस् उपलब्धिधिकरण यहाँ अधिष्ठानी क्या हुआ जनु जनक हे आत्मा ब्रह्म सदीतमग्रस तद्छत वो सदब्रह्म है इच्छाण करने वाला है वही जनयता है जनक है तपलब्धि अधिकरण उसका उपलब्धि का स्थान है आत्म शरीर इसलिए अधिष्ठान कहते हैं उपलब्धि का अधिकरण साक्षात्कार होता है देहा आवश्यक है नकरण में अधिष्ठान शब्द से अर्थात आह ये देह को अधिष्ठान का उसका अन्य अर्थ करते भाष्य में जीवरूपेण प्रवेश्य सदव अधितिषति अस्मनिति अधिष्ठान अधितिष्ठति अस्मिनती अधिष्ठान ल्यूट प्रत्यय अधिकरण में जिसमें रहता है सदब्रह्म ही इसमें स्थित है यद्यपि व्यापक सर्वत्र है तो जीव जीवरूपेण प्रवेश इसमें रहता है जीवरूपे अन्य जीवनात्मुप्रवेश जीवनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी जीवरूप से प्रविष्ट होकर के ही सदब्रह्म यहाँ रहता है जीवस्व प्रवेश प्रवेश में शुति का तात्पर्य नहीं प्रविष्ट उपलभ्य थे इसमें स्थित जिस उपलब्ध होता है सदब्रह्म हाँ इसमें स्थित रहता है इसलिए शरीर को अधिष्ठान कहा गया ये इतने वाक्य का अर्थ हो गया मघवन मर्त्य इधम शरीरम आत्मृत्युना तदस्य अमृत से अशर्य से आत्मन अधिष्ठानम्ञात्म तो भी ससर्य उत्तरवाक्यस्थम सशर शब्द व्याचे आगे फिर ससरे आया ससरीशब्दाया आत्व रह प्रिया प्रिया भ्यान। जो ससर शब्द है इसकी व्याख्या करते भाषा में यदम ईदृश नित्यमिव मृत्युग्रस्त धर्मर्मजनित प्रिया प्रियवदिष्ठान तदधिष्ठ तसर बवती जिसका अधिष्ठान है वो सशर होता है शरीर हैधिष्ठान यसे ईदम ईदसम इस प्रकार जिसका शरीर है वो सा शरीर होगा नित्य में वह मृत्युग्रस्तम शरीर नित्य ही मृत्यु के द्वारा ग्रस्त है ग्रास जैसे भोजन करते हैं ग्रास डाल दिया बंद कर दिया अंदर चल जाता है इसे मृत्यु ग्रास कर रखा है अंदर खाली निगल नहीं कहा है बाकी है। अब एक ऐसे चाहते ही अंदर चला गया कभी कभी बिना चाय भी चल जाता है मुख में है रखते तो अंदर भी चल जाता है ऐसी प्रकार स्थित है मृत्यु किस समय कर लेता है किसको अंदर ले लेता है निरंतर ही शरीर मृत्यु के द्वारा ग्रस्त है धर्माधर्म जनित्वात्थ ये शरीर तो धर्म से उत्पन्न हुआ भोगायतनम भोग करने के लिए पुण्य पाप से शरीर बना है सुख दुख भोगने के लिए जो कर्म किया है कर्म फल भोगने के लिए शरीर मिलता है कर्म कोई करेगा पाप कर्म किसको पता नहीं चलेगा वो अपने को बुद्धिमान मानेगा मूर्खता है बुद्धिमान नहीं आगे तो भोगना पड़ेगा अभी किसको पता चले नहीं पता चले अपने स्वयं अपने आप को पता चलेगा कर्मफल कैसे होता है पुण्य पाप कर्म फल भोगने के लिए शरीर मिलता है और भोगना पड़ता है सबको जितने दिन है कर्मफल भोगने के लिए उसके एक क्षण पहले कोई नहीं जा सकता है एक क्षण देर भी नहीं रह सकता है कर्म जिस समय पाप कर्म फल देने के लिए तैयार हो गया भोगना ही पड़ेगा कोई रक्षा नहीं कर सकता है अधर्म पाप कर्म तैयार हो गया है निमित्त बन जाएगा भोगना पड़ेगा धर्माधर्म कर्म समाप्त तो हो गया शरीर एक क्षण कुछ निमित्त हो नहीं समाप्त तो हो जाता है भोजन करते करते पानी पीते पीते मर जाते हैं धर्माधर्म जनित होने के कारण प्रिया प्रिय वधिष्ठन सुख दुख वाला ये शरीर सुख दुख से में होता है धर्म अधर्म समाप्त हो गया समाप्त हो जाएगा तदधिष्ठित तद्वान ससर इसे देह में आश्रित है देह वाला ही ससर होता है भुगत ससर होता है टीका में ईदृश आदि विशेषण वत इत यदम ईदृशम इस प्रकार है शरीर इस प्रकार क्या आदि विशेषण मत मृत्यम मृत्युनात्तम मृत्यु से ग्रस्त मरणन धर्म वाला ऐसे शरीर जिसका है वो सशरीर है तम शरीरम अधिष्ठितम अन थी शरीर में जो अधिष्ठितम अन जिसने स्थित उसमें आश्रित हुआ वही हो वह गसर वित्पति तदिष्ट उसमें आश्रित स पुरुष भोक्त पुरुष ससर रहे देह के साथ अभिमान करके व निचोड़ अर्थ सार अर्थ तदवान तद्वान्न देहवान ही ससर रहे उक्ते अर्थे विशेषण पाते इसमें विशेषण दिखाते हैं सशरीर सशर होती सशर् होता है ठीक है मैं अशरीर से कथम सशरत्व ये तो आशंका आत्मा तो अशरीर है वो सशर् कैसे हो जाएगा देह शरीर है और आत्मा का अधिष्ठान है जिसका ये अधिष्ठान वो सशर्य कैसे हो जाएगा तो अशरीर है अशरीर का तो ये शरीर है क्योंकि कहा ये शरीर है अशरीर अमृत अमृत से अशर से आत्माधिष्ठान का जो अशर है अमृत है वो अशरी कैसे होगा इतिहास क्या हो? अशर स्वभाव से आत्मन तदेव अहम शरीर शरमेव चाहमती अविवेक आत्मन तो अशर अच्छा स्वभाव शरीर अच्छा स्वभाव यश अशर रहीत स्वभाव तो अशरीर अच्छा है आत्मा फिर भी तदेव अहम शरीरम शरीर में वहम इत अभिवेके के कारण अशर स्वभाव आत्मा ही ससर हो जाता है अभिमान से ही ससर वास्तव तो वा शरीर नहीं है अहम शरीरम शरीरमय अहम अनुन्य अध्यास परस्पर मैं शरीर हूँ शरीर में हूँ दोनों परस्पर में शर शरीर में हूँ इतने अध्यास है परस्पर अध्यास है ये अभिवेक के कारण सशर् होता है टीका मे अविवेकत ससर भवती पूर्व संबंध ससर स छोटी क्या अवेकता सशरीर होती अविवेक सही ही होता है वास्तव ससरीर नहीं यतव प्रिया प्रियाभ्या वे पुष्ना ससर होने से ही सुख दुख से युक्त हे पुष वै शब्दारह प्रिया प्रियाभ्याम आत्त वै वही शब्दारे प्रसिद्ध भाष्य में अतएव ससर सन् आत्थग्रस्त प्रिया प्रियाभ्या प्रिया प्रिय से ग्रस्त सुख दुखयुक्त हि ससर होने के कारण प्रसिद्ध में ये प्रसिद्ध है वै तई सत्सत प्रिया वियोग विशेषंक विगन निमित्य संयोग वियोगो ममस अपहति सतति नास्ती च न वै सससर से न वै सस न वै में से टीका मे एक शब्द उत्तरवाक्यव्यान स्फुति अच्छा प्रसिद्ध में आया मैया प्रसिद्धमेत प्रसिद्ध तो एकद दिया क्या प्रसिद्ध है एक शब्द का उत्तरवाक्यव्याख्यान उत्तर वाक्य उत्तर है न वै सससर सेत प्रिया प्रियर प्रहति उत्तर वाक्य इसकी व्याख्या के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं ससर से ससर से तसिद्धमेत क्या क्या तरह क्या के विराम है क्या नहीं तसे हवि ससे तसे शरीर का संबंध नहबी स शरीर से सत प्रिया प्रिय और अप्रिय दोनों का संबंध रहता है बाह्य विशेष संयोग वियोग निमित्त हो सुख दुख का निमित्त है बाह्य विशेष संयोग अथवा वियोग बाह्य विशेष्ट विषय के संयोग से सुख होगा अनिष्ट विषय संयोग से दुख होगा इसी प्रकार इष्ट विषय के वियोग से दुख इष्ट विषय अनिष्ट विषय संयोग से दुख वियोग से सुख इसी प्रकार बाह्य विषय संयोग विियोग हो ममी बाह्य विषय का संयोग वियोग हुआ ऐसे मानता हुआ मन मानस्य अपहतिर विनाश सुख दुख का नाश नहीं होगा उच्छेद संतति रुपये एक सुख नष्ट हो गया दूसरे सुख दूसरे दुःख सुख के बाद दुख दुख सुख चलता है व्यक्ति नित्य नहीं है जो सुख प्राप्त हुआ वो सुख आगे भी रहता है नहीं वो सुख नष्ट हो गया दूसरा सुख एक दुख नष्ट हो गया दूसरा दुख पहले कोई कष्ट था वो नष्ट हो गया फिर और दूसरा कष्ट हुआ कोई रोग के लिए औषध खाया फिर वो रोग तो ठीक हो गया दूसरा रोग हो गया एक दुख चला गया दूसरा दुख हो गया सुख अथवा दुख व्यक्ति नित्य नहीं है किंतु उसका जो संतति प्रवाह सुखों के बाद दुख दुख सुख जो प्रवाह चलता है ये प्रवाह चलता ही रहता है संतति सन्तरनाच्छेद सतती प्रवाह रूप सुख दुख का उच्छेद नहीं होता है ठीका मैं तौ तो ममे मन्ने माने तो मन मन से सत स्व संतति सतती अपहति नास्ती तौ मम मेरा ही ऐसे जो मानता है अपना सुख दुख के साथ जो संबंध संतति रूप अपहति प्रवाह का नाश नहीं होता है प्रिया, प्रिया प्रियो स्वारस्य विनाशो अस्त क्षणिक संख्य सुख दुख तो विनाश होगा उसका स्वभाव तो ही ये तो क्षणिका कोई सुख नित्य कहाँ होता है का है विषय विसर्जन्य सुख दुख भी इस प्रकार है एक क्षण हो एक दिन हो तो समय रहे किंतु नष्ट तो होता है ऐसा शंका करके संत तिरुप ऋतुक्तम से ले कहा संत तिरुप का, का नाश नहीं होता है तत्त सुख दुखों का तो नाश हो जाएगा उसका जो प्रवाह निरंतर चलता है वो प्रवाह का नाश नहीं होगा सुख हो तो सुख नहीं तो दुख है सुख दुख एक नष्ट हो या दूसरा आ इति जाइया शब्दवाक्यसमा नास्ती भाष्य मै सत्यो नास्ती है समाप्ति के लिए प्रिया प्रियाभ्याम प्रिया ससर से आत् वै सी ससर से ससरस्य प्रिया प्रियोपति अस्थि यहाँ तक वाक्य इसकी समाप्ति हो गया संतति रूपये नास्ती अज्ञा से देह संबंध द्वारा संसारित्व तो मुक्त अज्ञा ही संसारी होता है देह संबंध के द्वारा देह में जब तक तो अभिमान करता है तो तो संसारी देह धर्म अपने आवरण करता है संसारित्व तो है संसार तो है दुख है अब देह में संबंध छोड़ दिया विचार करके आत्मा असली रहे असंग देह के साथ उसका कोई संबंध नहीं तो संसार नहीं तस्व विद्यावतो देह निवृत्ति द्वारा न मुक्ति दर्शे वही आत्मा में अज्ञानी का जो ज्ञान हो जाता है जो जा साधक में विद्यावत अज्ञानी के कारण संसारित्व और ज्ञान के कारण मुक्ति देह संबंध निवृत्ति द्वारा न देहनिवृत्ति देह के साथ संबंध की निवृत्ति होने से मुक्ति है तम पुनर्देहाभिमाद अश्वर्य स्वरूप विज्ञान निवर्तितावेक ज्ञानम अशरीरम संतम प्रिया प्रिय न स्पृशता देहाभिमाद अभिमान से देह की निवृत्ति नहीं देहाभिमान की निवृत्ति के द्वारा मुक्ति होती है असर्य स्वरूप विज्ञान है न अश्य स्वरूप विज्ञान से नष्ट होता है आत्मा अशरीर है स्वरूपशुद्ध छिद्रूपसंग है उसके ज्ञान से ही देहाभिमान नष्ट होता है निवर्ति अविवेक अविवेक ज्ञानम निवर्तित अभिवेक ज्ञान नष्ट होता है तब आत्मा अशर्य होता है अशरीरम संतम जो अशर्य हो गया अभिमान नष्ट हो गया तब तो प्रिया प्रिय न स्पर्शत प्रिय और अप्रिय सुख दुख का स्पर्श ही नहीं होता है टीका में मुक्ते पुंशी प्रिया प्रिय और मिलित और अस्पर्शे भी एक एक स्पर्श से आद इति आशंका प्रिय अप्रिय दोनों का मिल कर संबंध नहीं होता है मुक्ते पुंशी मुक्तपुरश में प्रिया मिलित प्रिय। प्रियर मिलते भी प्रिया और अप्रिय सुख दुख दोनों मिलकर के नहीं आते हैं किंतु एक एक स्पर्श से एक-एक सैतक एक दो एक साथ नहीं आता है तो एक, एक सशंक स्पृश प्रत्येक संबध्यते प्रिय न स्ृशति अप्रिम न स्पृश्य वाक्य दो प्रिया प्रियरपहति दे जो अर्थक वाक्य दोनों के साथ नहीं न प्रिया प्रिय स्पृशत अश्वरम वा बसम न प्रिय प्रिय स्पृशत सुख दुख दोनों मिलकर करके नहीं आते अथवा एक आ... अर्थात कभी एक आएगा उसके बाद दूसरा आएगा यह अर्थ नहीं है न प्रिय स्पृशति प्रिय स्पृशति न अप्रियम स्पृशति प्रिय का भी संबंध नहीं होता है अप्रिय का भी संबंध नहीं होता है प्रत्येक के साथ संबंध स्पृशि ही प्रत्येकम संबंध देते प्रिय के साथ अप्रिय के साथ कैसे सा होगा प्रियम स्पृशति अप्रियम न स्पृश्यति वाक्यद्वयम भवती असर जब हो जाता है प्रिय का विस्पर्शन नहीं होगा सुख का स्पर्श नहीं दुख का विस्पर्शन नहीं no. प्रत्येकम संबंध अभिनयति अभिनयती स्पृषि का स्पर्श स्पृषि का स्पर्श धातु स्पृश धातु उसका संबंध प्रत्येक के साथ प्रिय के साथ भी अप्रिय के साथ संबंध को अभिनय करके दिखाते है प्रिय न स्ृशति अिम न स्शति समस्तया श्रुत अनेक क्रिया क्रिया संबंध दृष्टान समस्त सामसयुक्त प्रिया प्रिय प्रियंप्रिय च प्रिया प्रिय समस्त सामस हो गया समास करके एक साथ श्रुत होने पर समस्त अनेकस्य अनेक पद का समास हो करके एक पद हो गया तो प्रत्येक का संबंध क्रिया के साथ होता है दृष्टांत तो देते हैं भाषा में न मिलच्छा असुच्य धार्मिक संभाषित यदवत मिलेच्छा सूच असुच्य धार्मिक न संभाषित मिलच्छ है अपभाषण करने वाला मिलच्छ है नीचे है असुच्य है अपवित्रधार्मिक है अधर्म करने वाले उनके साथ संभाषण भी नहीं करें वार्तालाप भी नहीं करें तो मिलेच्छ असूचि अधार्मिक ही सह कहन से मिलच्छ असूचि अधार्मिक तीनों होना चाहिए इस नहीं मिले न सह न संभाषित तो असूच्य स अधार्मिक न स न संभाषित ऐसे प्रत्येक का संबंध होता है इसी प्रकार यहाँ भी प्रिया प्रिय न का तो प्रियम न स्ृशति अप्रिय न का संबंध होता है मृच्छा के साथ अपवित्र के साथ धार्मिक के साथ संभाषण भी नहीं करे टीका में प्रिया प्रियोर्मुक्तात्मा ने असंस्पर्शम पातनिका पूर्वकम कई मुत्य कन्या आयना दर्शे दी प्रिया प्रियोर् मुक्तात्मा में संबंध नहीं है अभिमान नहीं होने पर संबंध नहीं तो मुक्ता में कहाँ से आएगा भूमिका करके कई मुत्य कने अभिमान छोड़ने पर जब ये नहीं संबंध नहीं होता है तो जो मुक्त हो गया शुद्ध अज्ञान तत्कार्य वर्ज तो उसके साथ सुख दुख का संबंध नहीं धर्मा धर्म कार्य ही ते प्रिय प्रिय तो धर्मा का धर्म का कार्य है सुख धर्म का कार्य दुख अधर्म का कार्य अशर्यता तो स्वरूपम आत्मा का स्वरूप अशर्य है तत् धर्माधर्म असंभवात धर्म अधर्म आत्मा में है ही नहीं जब धर्माधर्म संभव नहीं तत्कार्य भाव सुख दुख दूर से ही नहीं आत्मा आत्में तो न प्रियात सुख दुख का स्पर्श आत्मा में नहीं है आत्में नही हे त्रशरताख्य स्वूपमुच्य त्र तरसम तक अशरताख्यम स्वरूप अशरप अशरीरजो शरीर स्वरूप आत्मस्वे उसमें धर्म अधर्म है ही नहीं जब धर्म अधर्म नहीं था तो तब तो उसके कार्य कहाँ से आएगा सुख दुख का संबंध है ही नहीं जब तक सशरता है देह अभिमान है तब तक सुख दुख का नाश नहीं हो सकता है और जब असर्य हो जाता है तो सुख दुख का संबंध नहीं ये श्रुति स्पष्ट करती है जब देह में अभिमान है तब तक सुख दुख अवश्य रहेगा उसका नाश नहीं हो सकता है और छोड़ दिया अश्वर्य हो गया आत्मस्वरूप ज्ञान से तो सुख दुख का संबंध ही नहीं आत्मा में इसलिए आत्मा में जो सुख दुख की प्रतिथि अज्ञान के कारण देहाभिमान के कारण सर्वपत आत्मा नित्य मुक्त है जब सर्वस्त होता है तो नित्य मुक्त है सुख दुख का संबंध नहीं उसका कारण धर्म का भी संबंध नहीं है ंस माने